हाय आप सभी का स्वागत है इस ऑडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना किसी भी संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है अंग है यहाँ तक कि कई विद्वानों ने प्रस्तावना को उस संविधान की आत्मा तक कहा है और जो निश्चित तौर पर सही है क्योंकि प्रस्तावना उस पूरे संविधान की रूपरेखा को दर्शाती है उसके उद्देश्य को दर्शाती है और उसका जो दर्शन है पूरा के पूरा वो प्रस्तावना के द्वारा बताया जाता है हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली है और प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त की है भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 में रखा गया जो 22 जनवरी उन्नीस को स्वीकार कर लिया गया और इस तरह से भारत की सब प्रस्तावना बनकर पूरी गई जो भारत की प्रस्तावना है या भारतीय संविधान की उद्देशिका है वो इस प्रकार से है हम भारत के लोग भारत को एक भुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 11 नवंबर उन्नीस सौ को एक द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं ये जो पूरी की पूरी प्रस्तावना है ये हमारे भारतीय संविधान के एक दर्शन को दिखाती है भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान के स्रोत के, के विषय में हमें जानकारी देती है जो कि भारत की जनता है तो क्योंकि उद्देशिका में सबसे पहली जो बात आई है वो है हम भारत के लोग यानी ये जो उद्देशिका है इसका ये संविधान का जो स्रोत है वो पूरे का पूरा भारत की जनता है उ, उसके बाद ये संविधान के उद्देश्यों का वर्णन करती है संविधान के क्या लक्ष्य है और किन किन चीजों को हमें प्राप्त करना है तथा अंत में ये संविधान को अंगीकार करने की या स्वीकार करने की तिथि का उल्लेख भी करती है हम भारत लोग के लोग शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शाते हैं तथा इन शब्दों के तीन अर्थ निकाले जाते हैं जो इन शब्दों के अर्थ निकाले जाते हैं वो तीन हैं। अनंतिम रूप से प्रभु संपन्नता जनता के पास है नंबर एक बार यानी की आखिरी रूप में जो शक्ति है या ताकत है वो जनता के पास में है दूसरी संविधान के निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि है क्योंकि तो उन्होंने इस प्रतिनिधियों के रूप में जनता के प्रतिनिधियों के रूप में इस संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अपनाया था तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की स्वीकृति तथा सहमति से हुआ अगली जो बात भारत की प्रस्तावना में आती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आती है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्य संपूर्ण संपन का अर्थ होता है, भारत अपने आंतरिक और विदेशी संबंधों के निर्वहन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है यह सब प्रकार की मर्यादाओं से उन्मुक्त है प्रभु संपन्नता का अर्थ यह होता है दोस्तों की हमारे आंतरिक और जो भी मामले हैं और जो भी निर्णय है वो अनंतिम रूप से हम ही लोग लेंगे हम किसी के दबाव में या किसी अन्य चीजों के दबाव में आकर कोई फैसले नहीं लेंगे ये पूरी तरह से हमारे विवेक द्वारा निर्णय किए जाएंगे और हम ही इन चीजों को लागू करेंगे किसी और आदमी के आदेश अथवा दबाव में आकर हम किसी प्रकार का निर्णय नहीं देंगे तो दूसरी चीज हमारी जो तो संपूर्ण प्रोत्त तो संपन्न है भारत इस, इस बात को दिखाता है कि भारत एक कंट्री है और हम किसी के दबाव में कभी भी नहीं आते जो शब्द है वो है समाजवादी शब्द समाजवादी शब्द का अर्थ है ऐसी संस्था जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन जैसे पूंजी भूमि संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो तो मित्रों जिस समाजवादी ढांचा जो हमने अपनाया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो अपने भारतीय तरह का समाजवाद है उसमें नियंत्रण पूर्ण रूप में नियंत्रण सरकारी न होकर वितरण के माध्यम को हमने नियंत्रित किया है और समाज में जो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक समाजवाद की हम बात करते हैं अगला जो शब्द है एक इसके विषय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी शब्द हमारी मूल उद्देशिका में नहीं था इसे बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया अगला एक और जो शब्द आता है संविधान की प्रस्तावना में वो है अर्थ क्या होता है मित्रों पंथ का अर्थ होता है कि राज्य न तो किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान करेगा और न धर्म के नाम पर या धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का प्रभाव करेगा इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत में या धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या फिर तो उन्हें अपने तरीके से करने देगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है या उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जो इसका अर्थ इस तरह से लिया जाता है कि भारत सभी धर्मों को समान रूप से आदर करेगा और समान रूप से उन्हें मानेगा अगला जो शब्द है या जो बात कही गई है वो है लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक की जो कल्पना की गई है वो राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से की गई है लोकतंत्र का अर्थ होता है एक ऐसी सरकार चुनना एक ऐसी जिम्मेदार सरकार चुनना जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जो जनता के द्वारा चुनी जाती हो और जो जनता अपने शासन करती हो जो जनता अपने शासन के लिए चुनती हो अगला जो हमारा शब्द है वो है गणतंत्र गणतंत्रात्मक गणतंत्र का मतलब होता है जो राष्ट्राध्यक्ष होगा अर्थात राष्ट्रपति जो हमारे देश का होगा वो चुना हुआ होगा जनता के द्वारा यानी कि उनका चुनाव होगा जनता के द्वारा वो मनुष्युभगत पदना नहीं होगा इसी तरह से हमारे देश गणतंत्र देश है वहां के हमारे हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होता है हालांकि वो प्रत्यक्ष तौर पर तो जनता द्वारा नहीं चुने जाते परंतु वो उन प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें जनता ने चुना होता है तो इस प्रकार वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुने गए होते हैं इस तरह से हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे उद्देश्यों को बताती है और काफी कुछ हमारा मार्गदर्शन करती है कई बार ये वाद विवाद आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है पहले एक दो निर्णयों में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने माना था कि ऐसा नहीं है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है लेकिन बाद में अपने निर्णय को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से ये कहा कि इस प्रस्तावना हमारे संविधान का मूल है और उसका अगर है इसमें बीच में अतः इसमें सुधार किया जा सकता है जिस तरह से बयालीसवें संविधान संशोधन में तीन शब्दों को जोड़ा गया था समाजवादी धर्म निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं थे इन्हें बाद में जोड़ा गया आ, इसी तरह से हमारी जो उद्देशिका है भारत को एक प्रभुता सम्पन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है जिसे सम, समस्त शक्ति वो जनता से प्राप्त होती है और जो तो अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहती है यह नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति स्वास्थ्य व उपासना की सुपृदता प्रदान करने का आश्वासन देती है तथा उन्हें समान स्थिति अवसर प्रदान करती है तो मित्रों इस तरह से हमने आज पूरी भारतीय संविधान की उद्देशिका को जाना और समझा अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की जो प्रकृति है या भारतीय संविधान की विशेषता है वो कैसी है भारतीय जो संविधान है वो प्रकृति से तो संघात्मक है या एकात्मक है इस विषय में विभिन्न जो विद्वान हैं उनकी बीच में काफी कुछ वर्णित है कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक संविधान किसने जबकि कुछ से एकात्मक संविधान मानते हैं अगर निश्चित तौर पर अगर बातों में माना जाए तो भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों दोनों तत्व तो विद्वान तो तो है अतः इसे अर्ध संखी संविधान कहना ज्यादा उचित होगा क्योंकि ऐसी एकात्मक संविधान में होती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो संघात्मक संविधान में होती हैं भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के जो लक्षण है वो निर्दित है नंबर एक ये हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है लिखित ही नहीं वरण विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है एक संघात्मक संविधान के जो लक्षण होते हैं वो है एक संविधान की सर्वोच्चता जो कि हमारे संविधान में है संघों एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान में संशोधन प्रक्रिया की जटिलता स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायपालिका का कार्यपालिका तथा विधान पर अधिकार केंद्र तथा राज्यों में पृथक पृथक इन सब चीजों से अगर इन दृष्टियों से देखा जाए तो भारतीय एक संविधान पूर्णता संग्रात्मक नजर आता है लेकिन इसी के साथ ही भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के भी रक्षा हुए जो निर्णय है नंबर एक राज्य सभा दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करके राज्य सूची में बने विषयों पर काबू बना सकती है जो एक प्रकार का एक प्रबद्ध रह सकता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकात्मक दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल काल के दौरान संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों के संबंध में काम बना सकती है राज्यों को दिशा निर्देश दे सकती है कि कैसे वे अपनी शक्ति का करें अधिकारियों को राज्य सूची के मामलों के संबंध में प्रशासन करने के लिए सशक्त कर सकती है इस प्रकार स्पष्ट होता है की भारतीय संविधान में एकात्मक संज्ञान के लिए लक्षण है एक और अन्य एकात्मक संविधान को भंग करके, करके, करके शासन की घोषणा कर सकता है राज्यसभा का विघटन नहीं विधानसभा का विघटन करके राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्र राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है इस प्रकार अगली जो बात है इस तरह से ये एक बात सिद्ध तो हो जाती है कि भारतीय संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है तो भारत इस तरह से भारतीय संविधान को अर्ध अर्धसंघात्मक संविधान कहना ज्यादा समाची होगा भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो नहीं लेते थे नंबर एक लोक प्रभुता पर आधारित संविधान है हमारा संविधान है जो इसमें जनता को सर्वोपरि बनाया गया है और संविधान जो अपनी शक्ति प्राप्त करता है वो जनता से प्राप्त करता है दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है भारत का संविधान भारत को एक संपूर्ण संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है इसमें कठोरता और नचीलेपन का समन्वय है समाजवादी राज्य बनाता है एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है भारत में संघात्मक शासन तो है लेकिन वो आवश्यकता पड़ने पर एकात्मक भीतव्यों की बात की गई है नीति निर्देशक तत्व किए गए हैं व्यस्त अधिकार की व्यवस्था है एकल नागरिकता है संकटकालीन प्रावधान है ग्राम पंचायतों की स्थापना है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श इस इस प्रकार से भारतीय संविधान की आज हमने बात की उसकी प्रस्तावना की बात की और उसकी विशेषताओं के विषय में हमने आज चर्चा की आशा है आप सभी को यह प्रयास पसंद आया होगा आप और न सिर्फ पसंद आया होगा बल्कि आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा आप लोग अगर इस विषय में कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं आ, बहुत बहुत